चक्र के पुत्र उशस्त नाम के व्यक्ति चक्र के पुत्र वो खड़े हुए तो इसकी पहली कंडिका देखते हैं अथ हैनम उशस्त चक्राएण पप्रछ याजवल के हो वाच उन्होंने पूछना प्रारंभ किया और का हे याज्ज्वल के अब एक प्रश्न कर रहे हैं उनसे यक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष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 उसको उसके बारे में मेरे को बताओ मेरे को जनाओ कि वो कौन है कैसी है तो अब यहां ब्रह्म शब्द आया है और सबके अंदर है तो सर्वांतर इसको देखते हुए हमें क्या प्रतिति होगी यहां किसके बारे में पूछा जा रहा है ईश्वर के बारे में पूछा जा, जा रहा है ब्रह्म के बारे में ब्रह्म शब्द से भी हम ईश्वर का ग्रहण करते हैं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 तो फिर विचारने की बात हो जाती है तो अकेले ब्रह्म शब्द से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि यह परमात्मा के बारे में ईश्वर के बारे में ही है हो सकता है आत्मा के बारे में भी हो दूसरा है सर्वान्तर जो सबके अंदर है तो एक तो सबके अंदर स्थिति यह कि वह एक ही है और सबके अंदर है परमात्मा उसके लिए जब हम सर्वान्तर शब्द का अर्थ लेते हैं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 तो पूछा तो याज्ञ के ने भी अब कठिन प्रश्नों के उत्तर भी शुरू में तो कठिन ही दे दिए जाते हैं आराम से ठीक है समझो वो उत्तर देते हुए भी दूसरे की परीक्षा करता है ये समझ पाता है नहीं समझ पाता है उत्तर देते हुए भी ऐसा उत्तर दे देता है तो याज्ञ के क्या कहते हैं ऐसा था आत्मा सर्वान्तर ये जो तेरी आत्मा ये सर्वान्तर है कौन सी आत्मा सर्वान्तर है उसके बारे में बताइए ऐशत है आत्मा, ये जो, आत्मा है, ये, है। है। तो ये जो तेरी आत्मा है यही सर्वान्तर है इस पंक्ति को फिर भी दो रंग से देख सकते हैं परमात्मा परक अर्थ भी की ये जो तेरी आत्मा है अद्वैतवादी उसी रंग से लेते हैं यही सबके अंदर है जो तेरे अंदर है वही सबके अंदर है और इसका दूसरा अर्थ जीवात्मा परक ये जो तेरी आत्मा है यानी जैसी तेरी ये आत्मा है ऐसी ही सबके अंदर है जैसी तेरी आत्मा है बिल्कुल ऐसी दूसरे की आत्मा है ऐसी तीसरे की आत्मा है तो ऐश ते आत्मा सर्वांतर तो इतने से उशस्त चाक्र को बात नहीं हुई संतुष्ट तो बोले और पूछना है इसको बोले कत्मो याज्ञ बल क्या सर्वांतर बोले कौन सा है सर्वांतर जो आप सर्वांतर कह रहे हो मेरे में भी तेरे में भी सब में है यह कौन सा है उसका कोई चिन्ह तो लक्षण तो बताओ यह कौन सा है किसको कह रहे हो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 वो है तो प्राण इस प्राण के द्वारा प्राण शक्ति के द्वारा कौन श्वास लेता है जीवात्मा लेता है उसका करता है, इस शरीर में जो प्राण आया है जो क्रियाएं हो रही है वो आत्मा कर रहा है आत्मा के माध्यम से हो रही है तो यह प्राणी न प्राणीति सते आत्मा सर्वांतर है वो तेरा आत्मा तेरे अंदर जो ये आत्मा है और वैसा ही सबके अंदर भी है सर्वांतर भी है आगे कहा जो अपने ना अपानीति सत आत्मा सर्वांतर है पांच प्राण है प्राण अपान व्यान उदान समान उसमें अब दूसरा ले लिया प्राणों कोई अपान जो अपान के द्वारा अपान की क्रियाएं करता है शरीर में जो नीचे जाने वाली क्रियाएं हैं उनको जो करता है वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ऐसे ही आगे कहा जो व्याने न व्यानि थी आत्मा सर्वांतर यामी जो व्यान के द्वारा व्यान की क्रियाएं कर रहा है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 नहीं तो मन में संदेह आता रहेगा यदि पहली पंक्ति को हम कहेंगे भाई ये तो परमात्मा पे ही घटेगा अब नीचे आत्मा परक संगति लग रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी कैसे यह हो जाएगा आगे स होवा च उशस्त चक्रायण तो चक्रायण को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई अब ये तो कह दिया जो प्राण से प्राण की क्रियाएं करता है व्यान से व्यान की क्रिया है उसको समझ भी नहीं है कि वो आत्मा है क्या कैसी है तो वो अपने प्रश्न को और स्पष्ट कर रहा है कोई तो मेरे को तो आप ये बताओ तो स होवा चौष्ठ चक्रायणों यथा विप्रियात जैसे कि विशेष रूप से कथन करें एकदम खोल खुल करके कथन करें ऐसे कैसे बोले असौ गऊ देखो ये गाय है असौ अश्व देखो ये अश्व है खोल खोल के करते हैं ना भाई गाय किसे कहते हैं बोले देखो ये अश्व किसे कहते हैं देखो ये रहा अश्व ये घोड़ा रहा ऐसे मेरे को बताओ कि ये आत्मा है ये जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है जो व्यान से व्यान क्रिया करता है, है। इससे जो वो कौन है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है विभ्रात विशेष रूप से बताइए मेरे को तो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 शत आत्मा सर्वांतर है तो फिर वो पूछता है कतमो यजबल के सर्वांतर है वो कैसा है कौन सा वाला है वो सर्वांतर है तो यजबल क्या फिर उसको दूसरे ढंग से समझा रहे न दृष्टे हे दृष्टारंभ पश्येत न श्रुते श्रोतारम शृणुया तो ये जो आत्मा है यह है दृष्टा उसने कहा था कि मेरे को यह बताओ जैसे यह गाय है यह घोड़ा है ऐसे बताओ स्पष्ट कि यह वो है तो उसका उत्तर दे रहे हैं वो ऐसे नहीं बताया जा सकता बोले दृश्य है द्र, दर्शन शक्ति से दृष्टारंभ न पश्ये उस देखने वाले को तू नहीं देख सकता तू यह सोच रहा है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 जो प्राण से प्राणन क्रिया कर रहा है जो व्यान से व्यान क्रिया कर रहा है व्यनति ये सारा का सारा तो बोले परमात्मा ही तो प्राण के माध्यम से प्राण क्रियाएं करवा रहा है कर परमात्मा ही तो व्यान से व्यान क्रियाएं करवा रहा है परमात्मा ही तो उदान से उदाहन क्रियाएं करवा रहा है ऐसा कोई वहां पर भी कह सकता है वैसे तो स्पष्ट रहता है कि यह तो आत्मा ही के द्वारा होगा पर कोई कह सकता नहीं ये सब परमात्मा ही करवा रहा है इसलिए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 दृष्टेर दृष्टारंभ न प्रसिद्ध नेत्रों से देखने वाले नेत्रों से उस दृष्टा को आत्मा को नहीं देख सकते दृष्टा को तुम नेत्रों से नहीं देख सकते बस ऐसे ही बा, बाकी चीजों के लिए कहा न श्रुते ही श्रोतारंभ शुणु श्रोत्र से उस जो जो आत्मा है जो कि सुनने वाला है उसको श्रोत्र से तुम नहीं सुन सकते न मंतेर मंतारंभ मन्त मन भी था मन के द्वारा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 बुद्धि है विज्ञाता है उसके द्वारा और चीजें जानी जाती हैं लेकिन उस बुद्धि के द्वारा उस विज्ञाता को तुम नहीं जान सकते सोचो कि इन इंद्रियों के माध्यम से मैं बता दूंगा कि यह वो है वो तो नहीं जान सकते, वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता ऐशाता आत्मा सर्वांतर है यह तेरी आत्मा सबके अंदर विद्यमान है अतो अन्यत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 उसको रूप रूप से नहीं दिखा सकते और जो ये कहने लगे कि हां नेत्र से देखा जा रहा है यह आत्मा है जो ये से सुना जा रहा है यह आत्मा है ऐसा जो कहेगा तो, तो कष्टप्रद ही है उससे उसे प्राप्ति तो होगी नहीं क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है वो हानिकारक है इसलिए इसके, इसके अतिरिक्त ढंग से अगर व्याख्या की जाएगी तो यह तो कष्टप्रद है ये वो ठीक नहीं हो पाएगा तथोह उशस्त चाक्रायण उपर राम ये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 तो कहुल ने अपने ढंग से फिर कहा भाई इतने मात्र से फिर तो बात नहीं बनी वह कतम हो के साथ सर्वांतरा वो कौन सा है कैसा है जो सर्वांतर है तो अब उसको भिन्न ढंग से उत्तर दे रहे हैं याज्जवल के बोले तो यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्यती थी वो आत्मा जो कि भूख और प्यास से शोक से मोह से जरा से और मृत्यु से पार होता है इनसे परे होता है वो ये आत्मा है तो कौन सी आत्मा है तो जिसको भूकर प्यास नहीं लगते भूकर प्यास किसको लगते हैं भूकर प्यास शरीर को लगते हैं भूकर प्यास शरीर का विषय शोक मोह जरा मृत्यु इत्यादि किसको होती है शरीर से संबंधित है सारे आत्मा इनसे परे है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 तो ये वो आत्मा है जो वास्तव में इनसे ग्रसित नहीं होता वो ये तेरा आत्मा है तो इस ऐसे आत्मा को जान करके एतम वहीतम आत्मा विदित्वा उस आत्मा को जान करके ब्राह्मणा ज्ञानी लोग जो इस सब को जान लेते हैं वो उनमें फिर क्या परिवर्तन आ जाता है तो पुत्र इष्णायाश्च वित्त लोकेष्णायाश्च लोके वित्थाया भैक्षचर्य पुत्रेषणा से ऊपर उठ करके वित्तेष्णा से ऊपर उठ करके और लोकेष्णा से ऊपर उठ करके भृक्षचर्यम चरण थी भिक्षाचरण करने लग जाते भीख मांग करके खाने लग जाते भिक्षा मांगने लग जाते हैं जिन्होंने हाथ को पर जाग दिया है वे तो क्या करने लगेंगे भीख मांगने लग जाएंगे अब आत्मा को झरने का और भीख मांगने का क्या संबंध है इससे क्या संबंध है विचार नहीं पुत्रेश्तेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठ जाते हैं यहां तक भी समझ में आता है तो जिसने आत्मा को जान लिया है तो अब क्या पुत्रेश करेगा किसके लिए पाना चाहेगा पुत्रों को धन किसके लिए चाहना चाहे? पाना चाहेगा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 तो वित्तेष्णा में लगे रहते हैं वो वित्त की इच्छा रहती है उनको आत्मा को नहीं जाना है इसलिए आत्मा को जान लेते तो पता है कि इतना धन आ भी गया तो उससे आत्मा का क्या होने वाला है इतनी संतानें हो गई तो उससे आत्मा का क्या होने वाला है ये भी पता लग जाए कि मैं आत्मा ये हूं तो लगेगा कि पता इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है आत्मा का इनसे केवल इतना होगा कि जो आवश्यक चीजें वो पूर्ति हो जाए बस और कुछ नहीं उतना ही चाहिए आत्मा के लिए तो उतना ही पर्याप्त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 जो इन तीनों को जान लेता है तो अथा वित्था है भैक्ष उड़ जाता है वो यहां से ऊपर उड़ जाता है इसी स्थिति से उठ के मतलब तो ये बैठा हुआ है और उठ के भिक्षा लेने लगता है वो नहीं अभिप्राय इन ऐसाओं से ऊपर उड़ जाता है लोकेशना याश्च व्यत्था इन ऐश्नाओं से ऊपर उठ करके और भिक्षा करने लग जाता है जो भिक्षा करता है उसका यश होता है या अपयश होता है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 तो पुत्र को चाहने के पीछे भी वित्तेषणा छुपी हुई है वित्तेषणा यानी साधनों की कामना तो पुत्र के माध्यम से पुत्री के माध्यम से भी हम विभिन्न साधनों को चाहते हैं इसलिए जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है अगर पुत्रेष्णा है तो वित्तेषणा तो साथ में है ही ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका में भी स्वामी जी ने लिखा है इस तरह के बातों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 जितना धन चाहिए वो कमा लिया जैसे जितनी संतानें चाहिए थी बहुत है बस इतनी हो गई हैं बहुत है धन भी जितना करना था कर लिया आप क्या मेरे को तो ना तो उत्तरेषणा है ना वित्तना है लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो जो धन है आज जो जितना अधिक धन कमाया उसकी तो इच्छा है उसको छीन ले कोई उसको सारे को दे दें दूसरे को तो नहीं दे पाएंगे जो है उसको तो चाह रहे हैं ना नया नहीं चाह रहे आवश्यकता नहीं है या तो उतना श्रम नहीं करना चाहते अवसर नहीं है लेकिन वित्तेषणा तो है वहां तो। पर इन्होंने कहा जो पुत्रेशना है वो वित्तेषणा है क्योंकि पुत्र के माध्यम से हम विभिन्न सुख साधनों को चाहते हैं पूर्ति करते हैं तो वित्तेषणा क्या है घन और अन्य भोग के साधन उनको अपने को इकट्ठा करना यही तो है तो जिसमें पुत्रेशा है उसमें वित्तेषणा है बल्कि यू कह दिया जो पुत्रेशना है वो वित्तेषणा ही है आगे क्या कहते हैं या वित्तेष्णा सा लोकेश्ना बोले जो वित्तेष्णा है वो भी क्या है वो लोकेशना ही है जो व्यक्ति इतना धन कमाना चाहता है किस लिए किस लिए धन कमाना चाहता है एक तो है कि भाई पेट भरने के लिए तन ढकने के लिए सिर्फ अच्छा तो भाई सर्दी वर्षा से बच सकें, गर्मी से बच सकें, सुरक्षित रह सकें इसके लिए हम देखेंगे इसके अतिरिक्त भी वो चाहता है और वही तो इच्छा होती है अब जितनी आवश्यक है उसके लिए कर रहा है वो तो भिक्षाचरण से भी कर रहा है वो तो सामान्य कर रहा है वो ऐश्ना नहीं कहलाती वो तो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है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 जो पुत्रेश है वो वित्तेष्णा है और जो वित्तेष्णा है वो लोकेश्ना है यानी अंत में कहां पर पहुंच गए लोकेश्ना तो जो वित्तेष्णा है वो लोकेश्ना है तो जो पुत्रेष्णा है वो लोकेश्ना थी जो पुत्रेषणा थी वो वित्तेष्णा थी तो वो पुत्रेष्णा भी लोकेशना हो गई एक ही हो गया ना तो ऐश्णा का रूप कब लेता है ये ये चीजें ऐश्णा का रूप कब लेती है यह भी हमें इससे पता लगता है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 तो ये वित्तेषणा इन पदार्थों को चाहना ये वित्तेषण के रूप में कब आएगा जब उसके साथ में ये ये वित्त को चाहना एषणा के रूप में कब आएगा जब उसके साथ में लोकेशना जुड़ जाएगा तो ये ऐसा टेलीविजन होना चाहिए ऐसी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए क्यों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 साधनों को ले रहे यशना होगी इसलिए तीनों के संबंध बताया जा रहा है जो पुत्रेशना है वो वित्तेष्णा है जो वित्तेषणा है वो लोकेष्णा छुपी हुई है एक ऐश्ना है तो तीनों एशना है उसकी एक ऐशना है तो तीनों है लोकेशना सबसे अंत में जाएगी पुत्रेशना को आसानी से छोड़ा जा सकता है वित्तेषणा साधनों की यशना उससे ज्यादा कठिन है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 लोक लाज को ध्यान में रखते हुए इन साधनों को जुटाते हैं यही ऐष्णा का रूप ले लेते यही विकृत रूप है आवश्यकता जितना वो दोष नहीं है दोषप्रद नहीं है अपनी आवश्यकता जीतने के लिए हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं संतानें पैदा करते हैं वो अपने आप में दोष नहीं है वैसा तो जो पुत्रेषणा है वो वित्तष्णा है जो वित्ता है वो लोकेष्णा है ये इन तीनों से ऊपर उठ करके भृक्षाचरण कर रहा है इन आपस में संबंध है आगे कहा उभे हिते एषने एव भवता ये दोनों एश्ना ही होती है ये दोनों कौन दो दो के जोड़े पुत्र पुत्रेषणा है वित्तेष्णा है।, है तो दोनों ऐशना वित्तेष्णा है लोकेषणा है ये दोनों भी ऐष्णा है ऐश्ना तो यहां काम कर रही है मूल मूल रूप से एक ही चीज है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं तो बोले इसलिए ये जो ब्राह्मण है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 तो पांडित्य बाल्य और पांडित्य को जान करके समझ करके ये आवश्यक है निंदित नहीं किए जाने उनको जान करके मुनि अब मननशील हो जाए मुनि बन जाए ये प्रक्रिया है आगे कहा अमौनम च मौनम च निर्वित्य फिर निर्विद्य शब्द आया तो अमौन और मौन को जान करके तो मुनि तो यह बना हुआ था अभी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 नहीं तो याजल के जैसा व्यक्ति ये क्यों कहता ये इस तरह का उत्तर एक खिन्नता को बताता है सामने वाले को ध्यान दिलाना चाहता है ये जिस तरीके से चल रहा है वो ठीक नहीं है इस तरह से प्रश्न करना ठीक नहीं है और उसको कहां पहुंचना चाहिए उस तरफ एक संकेत करना चाह रहे कि यहां पहुंचो तो क्या बोलते हैं तो कहुल ने क्या पूछा था सब ब्राह्मणा के न ब्राह्मण कैसे बने अब बनने को तो बता दिया था सारा और पूछता कि अच्छा ब्राह्मण कैसे बनेंगे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 वो लंबा विषय है अभी केवल इतना समझ लो कि ईश्वर है इतना स्वीकार कर लो अभी के लिए तो यही बड़ी बात है वो प्रश्न करता है वो तो दूसरा दूसरा कर देगा तो बोले ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे तो चलो फिर और बताने लगे भाई अष्टांग योग से प्राप्त करेंगे और फिर वो प्रश्न कर देगा बोले अष्टांग योग को कैसे जानेंगे तो क्या योग दर्शन से जानेंगे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 बोले जिस भी तरह होगा बनना यही है ये पकड़ लो बस तुमको कैसे होगा क्या होगा इस तरह या उस तरह जो भी होगा ईश्वर है बोले ईश्वर है फिर उसी समय कह दे अच्छा कौन सा ईश्वर है ये इनका ये, उनका है उनका है उनका भाई जिनका भी है पहले ईश्वर है पहले ये इस पे पक्के हो जाओ किस ग्रंथ वाला ईश्वर ठीक है बोले वो बाद में देखेंगे पहले ये ईश्वर है इतने पे पहले हो जाओ तो, तो इस तरह से तो ये ना सियात तेनाद एवं बोले इसके इधर उधर अगर जाओगे तो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 साधार विवाद ओमश